महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड फोर्टी सिक्स में आपका स्वागत है लास्ट एपिसोड में हमने परशुराम जी के बारे में कहानी सुनी फिर हमने ये भी सुना कि जब पांडवों को पता लगा कि कर्ण तो उनका भाई था तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ उन्होंने नारद जी से पूछा था कि कर्ण के बारे में कुछ बताइए तो नारद जी ने बताया था कि कर्ण को किस तरीके से परशुराम जी से श्राप मिला था अब नारद जी ने आगे कहा कि एक बार कर्ण की जरासंध के साथ भी मुठभेड़ हुई थी और कर्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया था तो जरासंध ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया था और उन्हें चंपा नगरी उपहार उभारने दे देती थी पहले कर्ण केवल अंग देश के राजा थे लेकिन इस युद्ध के बाद में दुर्योधन की अनुमति से उन्हें चंपा नगरी भी मिल गई थी कर्ण के जन्म के साथ ही उनके पास कवच और कुंडल थे जो कि दोनों ही दिव्य थे लेकिन ये दोनों वस्तुएँ उन्होंने दान कर दी थीं उसके साथ ही उन्होंने कुंती को वरदान भी दिया था कि मैं तुम्हारे चार पुत्रों को नहीं मारूंगा। इसके सिवा महारथियों की गणना करते हुए भीष्म ने भी कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमानित किया था और इसके बाद शल्य ने भी कर्ण का तेज नष्ट कर दिया था और भगवान कृष्ण ने नीति से काम लिया था इतनी चीज़ें कर्ण के विपरीत हुई और अर्जुन को तो रुद्र इंद्र यम वरुण कुबेर द्रोण और कृपाचार्य से दिव्यास भी प्राप्त हुए थे और इन सब का उपयोग करके उन्होंने कर्ण का वध किया था लेकिन फिर भी नारद जी ने आगे कहा कि लेकिन फिर भी कर्ण युद्ध में मारा गया है इसीलिए शोक के योग्य नहीं है यह सब सुनकर युधिष्ठिर और भी दुखी हो गए उन्होंने कहा कि मैंने तो यह युद्ध करके ही बहुत बड़ी गलती ले ली और मुझे अपने खुद के भाइयों व अन्य रिश्तेदारों को मारना पड़ा इससे अच्छा तो मैं कहीं भीख मांग ही ज़िंदा रह लेता और युद्ध नहीं करता युधिष्ठिर ने आगे कहा कि यह तो बहुत ही बड़ी हिंसा हो गई है और मैं सब छोड़कर अब जंगल जाना चाहता हूं और यह राजपाठ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यह सुनकर अर्जुन सहदेव नकुल भी सभी पांडव एकदम स्तब्ध रह गए फिर अर्जुन ने कहा कि यह बड़े अफसोस की बात है और बहुत ही कायरता की बात है जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस राज्य लक्ष्मी को ठुकरा देना चाहते हैं अगर आप इतने बड़े कुल में पैदा हुए हैं और इतने बड़े राज्य या फिर पूरी पृथ्वी को ही जीत लिया है इसके बाद भी आप अपने धर्म और अर्थ का त्याग करके वन की ओर जा रहे हैं ये मूर्खता नहीं है तो क्या है जब आप ही हवन और अन्य सभी यज्ञ वगैरह को त्याग देंगे तो दूसरे पुरुष जो कि असाधु हैं वो आपका आदर्श लेकर आगे से यज्ञ ही नहीं करेंगे और यह सारा पाप आपको ही लगेगा उन्होंने आगे कहा कि पहले यह पृथ्वी राजा दिलीप के अधिकार में थी उसके बाद इस पर निर्ग नहुष अम्बरीश और मानधाता का भी आधिपत्य साबित हुआ वही आज आपके अधीन भी हुई है तो उन्हीं राजाओं की भांति आपके लिए भी इसमें सब कुछ दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता है ऐसा करने का बहुत ही उपयुक्त समय प्राप्त हुआ है यहाँ पर राजा अश्वमेध यज्ञ करता है और सभी प्रजा उस यज्ञ के कारण पवित्र होती है तो आप ये यज्ञ कीजिए यही क्षत्रियो के लिए सनातन मार्ग है युधिष्ठ ने कुछ देर यह सुनके कहा कि थोड़ी देर मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो मैं जंगल में जाऊंगा और वहाँ पर सर्दी गर्मी हवा और धूप प्यास का कष्ट सहन करूंगा उसके बाद मैं एकांत में रहूँगा और कच्चा पक्का जो भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन बिताऊंगा इसके बाद में मैं मुनियों के जैसे अपना मस्तक मुंडा लूँगा और एक एक पेड़ से भीख मांगकर देह को दुर्बल कर लूँगा मैं किसी से भी बात नहीं करूँगा और अंधों गूँगों और बहरों की तरह घूमूंगा किसी भी तरीके से मैं कहीं भी हिंसा नहीं करूँगा और सभी प्राणियों पर मेरी समान बुद्धि होगी ना तो मैं किसी की हँसी उड़ाऊँगा ना किसी को देख प्रसन्नता आएगी ना मुझे किसी तरह से क्रोध आएगा इस तरह की कुछ बातें युधिश्तर ने की फिर भीम ने कहा कि राजा अगर आपको राजधन की निंदा करके आलस्यपूर्ण जीवन ही बिताना था तो बेचारे कौरवों का नाश हमसे क्यों करवाया यदि यह विचार आपको पहले ही होता तो हम लोग भी हथियार नहीं उतारते और किसी का वध नहीं करते अगर आपको भीखी मांगनी थी तो हम भी ऐसा ही करते और हम आपके साथ मिल लेते बुद्धिमान लोगों ने क्षत्रियो का यही धर्म बताया है कि वह राज्य पर अधिकार जमाएं और अगर उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करें तो वे उन्हें मार डालें दुष्ट कौरव भी हमारे लिए राज्य प्राप्ति में संकट बने हुए थे इसीलिए हमने उनका वध किया अब आप अपने धर्म का पालन कीजिए और इस पृथ्वी पर राज कीजिए वरना हम जैसे लोगों का सारा प्रयत्न ही व्यर्थ हो जाएगा यहां पर अर्जुन ने कहा कि इसी विषय में एक बार तपस्वियों के साथ इंद्र का संवाद हुआ था मैं प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ तो बहुत पहले कुछ खुलीन ब्राह्मण बालक जो की अभी बहुत नादान थे और ऊँच ऊंच भी नहीं आई थी वो घर बार छोड़कर जंगल में चले गए और सन्यासी बन गए वो इसी को धर्म मानकर बहुत प्रसन्न थे भाई बंधु माँ बाप इन सब की सेवा से उन्होंने मुंह छोड़ लिया एक बार उन पर इंद्रदेव की कृपा हो गई और इंद्रदेव एक पक्षी का रूप धरकर उनके पास गए और उन्हें सुनाकर यह कहने लगे कि यज्ञ में जिन महात्माओं ने खाना खाया है उन्होंने बहुत ही अच्छा कर्म किया है और वैसा दूसरे मनुष्यों से होना बहुत ही कठिन है तो वो जो बच्चे थे वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं तो पक्षी ने कहा कि मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ तुम तो झूठा खाने वाले हो और मूर्ख हो और तुम पाप में फंसे हुए हो यज्ञ का खाना खाने वाले लोग दूसरे ही होते हैं तो फिर पक्षी ने उन्हें समझाया कि गृहस्थ आश्रम जो होता है इसके अंदर बहुत से कर्म होते हैं जिनका विधिवत संपादन करना होता है जैसे कि यज्ञ करना ब्राह्मणों को खाना खिलाना उनका संस्कार निभा जो मूर्ख इनको त्याग देते हैं और किसी और मार्ग से चलने लगते हैं और जैसे कि अपने पितरों को खाना नहीं खिलाते और ऋषियों को खाना नहीं खिलाते और अपने गुरुओं की सेवा नहीं करते वो लोग वास्तव में पाप ही कर रहे होते हैं इसके बाद नकुल और सहदेव ने भी समझाया कि यह जो पृथ्वी है ना तो आपको किसी शास्त्र को सुनाने से मिली है ना दान में ना आपने किसी को समझा बुझा इसे हड़पा है और ना ही यज्ञ में प्राप्त किया आपने तो शत्रुओं की प्रबल सेना का कर, संहार करकर कर, इस पर विजय पाई है तो अब आप इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए यहाँ पर अर्जुन ने फिर कहा कि महाराज एक बार राजा जनक पर भी ऐसा ही कुछ सवार हो गया था उन्होंने धन संतान स्त्री सभी प्रकार के रत्न वगैरह का त्याग करकर भिखारियों की तरह मुठ्ठी भरकर बुना हुआ जौ खा रहने की इच्छा जागृत हुई जब उन्हें उनकी रानी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये सब करेंगे तो इस राज्य में जो लोग मुठ्ठी भर जाओ वास्तव में चाहते हैं उनकी सेवा कौन करेगा यहाँ पर रहने वाले साधु संतों को अन्न कौन देगा अगर आप गृहस्थ आश्रम से अलग हो जाएंगे तो बचे हुए जो लोग हैं उनकी सेवा कौन करेगा राजा जनक को जब रानी ने समझाया तो राजा जनक मान गए थे अर्जुन ने यही चीज़ युधिष्ठिर को भी सुनाई लेकिन युधिष्ठिर अब भी नहीं माने फिर युधिष्ठिर को वहाँ पहुँचे हुए अन्य महर्षियों ने ऋषियों ने सबने समझाया यहाँ तक कि व्यास जी ने भी समझाया पर युदिष्ठिर नहीं माने फिर श्री कृष्ण आगे आए उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर अगर तुम्हें वास्तव में सुनना ही है और तुम्हारे पूर्वजों के मुँह से सुनना है तो एक काम करिए चलिए हस्तिनापुर चलते हैं और वहाँ पर भीष्म से मिलते हैं जो अभी भी सैयाह पर लेटे हुए हैं यह बात सुनकर युधिष्ठिर को लगा कि यह तो वो कर ही सकते हैं तो इसके बाद वो हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए हस्तिनापुर जब वो पहुंचे तो वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ उनको पूरे राजा की पोशाक पहनाई गई मुकुट पहनाया गया उनका राज्याभिषेक हुआ इसके बाद वो मिलकर श्री कृष्ण के साथ में और अपने लाभ लश्कर के साथ में भीष्म जी से मिलने गए जो अभी भी युद्धभूमि में शैया पर लेटे हुए थे अब इसके आगे क्या हुआ ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में सुनने के लिए धन्यवाद